पंच दशम सुक्तम भावार्थ हे मनुष्यों अनेकों द्वारा अपनी रक्षा के लिए बुलाए और अत्यंत प्रशंसित इंद्र की स्तुति तुम गाओ स्तुतियों से तुम उसकी सेवा करो भावार्थ वह इंद्र अपने सामर्थ्य से शीघ्र चलने वाले बादलों तथा बहने वाले जलों को धारण करता है ऐसे इंद्र के बल को द्युलोक एवं पृथ्वी लोक धारण करते हैं। भावार्थ वह इंद्र जीतने योग्य धन एवं यश को प्राप्त करने के लिए अकेले ही वितरों को मारता है, इसलिए वह तेजस्वी होता है। शत्रुओं को मारकर ही तेज प्राप्त किया जा सकता है। भावार्थ हे इंद्र पर्वतों के किलों में रहने वाले बलशाली युद्धों में शत्रों को जीतने वाले तथा घोड़ों की सहायता से शत्रों पर हमला करने वाले इंद्र के उत्साह का हम वर्णन करते हैं भावार्थ है, हे इंद्र जिस बल से तुमने सूर्य आदि को चमकाया उस बल के साथ तुम इस आसन पर विराजमान होगे भावार्थ हे इंद्र तेरे उस बल के पहले की भांति आज भी स्तोता गण प्रशंसा करते हैं अतः तुम बरसने वाले बादलों को प्रतिदिन बरसाओ भावार्थ द्विलोक इस इंद्र बल का और पृथ्वी इंद्र के यश का वर्णन करके उसका यश बढ़ाती है तब जल तथा बादल भी उस इंद्र को प्रसन्न करते हैं भावार्थ जो सब प्राणियों ऐसे विष्णु मित्र एवं वरुण भी इस इंद्र की स्तुति करते हैं तथा मरुतों का बल भी उस इंद्र को उत्साहित करता है। भावार्थ हे इंद्र तुम जनों के मध्य सबसे महान हो उत्तम पुत्रों के साथ सब धनों को धारण करते हो सभी प्राणी इंद्र के पुत्र हैं परंतु उत्तम कार्य करने वाले पर इंद्र का स्नेह अधिक रहता है। भावा� ऐसे कार्य को इंद्र से भिन्न दूसरा कोई नहीं कर सकता। भावार्थ, हे इंद्र, जिस समय तुझे लोग संरक्षण के लिए बुलाते हैं। उस समय तू उनके पास जा तथा शत्रुओं को जीतने में उनकी मदद कर भावार्थ सब रूपों में प्रविष्ट होकर सावर्थवान इंद्र को प्रसन्न करो सब रूपों में निरीक्षण करके सर्वजापक इंद्र को वहां देखकर उसे प्रसन्न करो महान निवास एवं विजय के लिए इंद्र को प्रसन्न करो शोदसन सुक्तम भावार्थ हे मनुष्यों, मानवों के सम्राट नेता, शत्रु सेना को पराजित करने वाले बड़े इंद्र की इस्तुति करो, भावार्थ जिस प्रकार समुद्र में उठने वाली लहरें समुद्र में से ही उठती हैं तथा उसी में लीन भी हो जाती हैं उसी प्रकार सभी स्तोत्र उस इंद्र में से उठते हैं तथा उसी में विलीन भी हो जाते हैं, भावार्थ � भावार्थ इंद्र का उत्साह कभी कम नहीं होता, वह सदैव गंभीर रहता है। उसी उत्साह से प्रेरित होकर इंद्र सदैव शत्र को मारता है। भावार्थ संग्राम के शुरू हो जाने पर उसी इंद्र को लोग बुलाते हैं। जिनके पक्ष में इंद्र होता है वे विजयी होते हैं। भावार्थ इस प्रकार इंद्र की प्राप्ति सदैव उत्तम पराकम एवं उत्तम उत्साह से ही हो सकती है। इंद्र को प्राप्त करने के वे ही दो साधन हैं। भावार्थ इंद्र ज्ञानी हैं, वह सर्वज्ञ एवं सब कुछ देने वाला है। इसलिए वह सबके द्वारा बुलाया जाता है। वह � कोई भी मनुष्य अपनी ही शक्ति के कारण महान बन सकता है। दूसरों की शक्ति के आधार पर महान बनना संभव नहीं है। भावार्थ वह इंद्र स्तुति के योग्य है, इसलिए वह बुलाने योग्य है। वह अविनाशी होते हुए भी अपनी शक्ति से ही बलशाली है। बलशाली होने के लिए उसे दूसरे की शक्ति की आवश्यकता नहीं प バーバーと呼ばれているのは、バーバーと呼ばれているのは、バーバーと呼ばれているのは、 भावार्थ इंद्र लोगों के द्वारा धन का दान कराता है, युद्धों में सब ओर अपने तेज का प्रकाश फैलाता है, तथा अपने तेज के सहारे शत्रुओं को जीतने वाला है, इसलिए लोग इस इंद्र का यश बढ़ाते हैं, जो वीर ऐसे गुणों से युक्त होगा, उस वीर की प्रशंसा सर्वत्र होगी, भावार्थ इंद्र प्राणियों की प्रत्य हमें शत्रुओं, शत्रुओं से भरे संग्राम के उस पार उसी प्रकार ले जाए, जिस प्रकार लोग नौका से नदी के उस पार जाते हैं। भावार्थ हे इंद्र हमें तू उत्तम बल एवं अन्य से युक्त धन देकर हमें आगे बढ़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग दिखा उस सर्वश्रेष्ठ मार्ग से चलकर हम सुख प्राप्त करें सप्त दशम सुक्तम भावार्थ हे इंद्र हमारे पास आकर इस आसन पर बैठो तथा हमारे द्वारा दिए गए सोम रस को पियो वीरों का इसी प्रकार सत्कार करना चाहिए। भावार्थ संकेत मात्र से जुड़ा वाले घोड़े इंद्र को हमारे पास ले आएं ताकि वह हमारे स्तोत्र को पास से सुन सकें। घोड़े ऐसे सुख प्रतित हों, भावार्थ हे इंद्र सोमपान करने वाले तेरे लिए हमने यह सोमरस तैयार करके रखा हुआ है तथा हम ज्ञानी तुझे बुलाते भी हैं भावार्थ हे इंद्र सोमरस को निचोड़कर तैयार करके रखा हुआ है अतः तुम हमारे पास आकर इन सोमरसों का पान करो भावार्थ सोमरस पीने के बाद इंद्र के शरीर के प्रत्येक अंग में उस रस के कारण उत्साह दौड़ जाता है सोमरस उत्साह प्रदा� तुम उत्तम धनों को देने वाले हो। अत्भ हिया शहद मिस्रत सोम तुम्हे स्वादिस्ट लगे थथा तुम्हारे शरीर इवंग हर्दय को पर सुख देने वाला हो। सोमरस शरीर इवंग हर्दय को सुख देता है। अत्भ हो मरस को मशीला कहना तुटि पूर्ण है क्योंकि नशा हृदय एवं शरीर को सुख नहीं देता। भावार्थ जिस प्रकार स्त्रियाँ सफेद एवं सुब्र कपड़ों में बहुत सुंदर लगती हैं, उसी प्रकार गाय के दूध में मिश्रित होने के कारण सुब्र एवं तेजस्वी हुआ सोमरस बहुत सुशोधित होता है। सोमरस तैयार करने के बाद उसमें गाय का दूध मिलाया जाता है। भावार्थ, इंद्र का शरीर देखने में बहुत सुंदर है, उसकी गर्दन मोटी है, उत्तम भुजाएं हैं, ऐसी भुजाओं से वह इंद्र सोम के उत्साह में भरकर वृत्तों को मारता है। ऐसा शरीर एवं उत्साह वीरों का भी होना चाहिए। भावार्थ, हे इंद्र, तुम बल से युक्त होकर आ यह इंद्र बहुत अधिक बलशाली होने से युद्धों में सबसे आगे रहता है। हे इंद्र, शत्रुओं को मारो। भावार्थ, इंद्र की शक्ति इतनी अधिक है कि वह दूर देश में भी रहकर संपूर्ण दिशों पर शासन करता है। उसका अंकुश सबको नियंत्रण में रखता है। उसी प्रकार राजा का नियंत्रण संपूर्ण राष्ट्र को शासित कर तू पान कर भावार्थ इंद्र का स्वरूप शक्तिशाली है अपनी शक्ति के कारण ही यह सब जगह पूजा जाता है इसी शक्ति के कारण लोग इसे सोमरस पीने के लिए बुलाते हैं भावार्थ प्रकाश किरणों को सर्वत्र बिखराने वाले सूर्य को यह इंद्र ही धारण करता है तथा इस इंद्र को यज्ञ धारण करते हैं और उन यज्ञों को ध के खंभे द्रिन हों और हमारे घर में प्रतिदिन यज्ञ होता रहें उस घर में हमारे शरीरों की रक्षा हो उस घर में इंद्र भी आकर रहें तथा हम ज्ञानियों की सदैव रक्षा चरें भावार्थ जिस प्रकार सर्प के सिर में शक्ति रहती है उसी प्रकार इंद्र के सिर में शक्ति है इंद्र के सिर में ज्ञान की शक्ति है अपने ज्ञान शक्ति के आधार पर वह अकेला होते हुए भी बहुत से शत्रुओं से युद्ध करता है मनुष्य ज्ञान से युक्त होकर बहुत से शत्रुओं से अकेले ही युद्ध कर सकता है अस्तादश शुक्� भावार्थ इन आदित्य देवों की प्रेरणा के अनुसार व्यवहार करने वाला मनुष्य ऐसा सुख प्राप्त करता है जो उसने कभी प्राप्त न किया हो यह बात सर्वथा निश्चित है। भावार्थ इन देवों के मार्ग कुटिलता से रहित होने के कारण हिंसा से भी रहित हैं हिंसा वही होती है जहाँ कुटिलता भी हो कुटिलता एवं हिंसा से रहित होने के कारण मार्ग मानवों का पालन करने वाले और उनका सुख बढ़ाने वाले हैं राज्य के मार्ग भी देव मार्ग की भांति हिंसा तथा कुटिलता से रहित होकर मानवों क भावार्थ हम जिस सुख को प्राप्त करने की कामना करते हैं उस विस्तृत सुख को हमें सब देव प्रदान करें भावार्थ देवी अदित हिंसा रहित उपायों से सबका भरण पोषण करती हैं इसलिए सभी जीव अदित प्रकृति माता से स्नेह करते हैं प्रकृतिमाता में सभी सुख विद्यमान हैं परंतु प्रकृतिमाता के नियमों के अनुसार चलने वाला ही उस सुख को प्राप्त करता है भावार्थ अधिति के पुत्र देव स्वयं अहिंसक रहकर बड़े बड़े कार्य करते हैं परंतु जब उन्हें उनके शत्र तथा पापी छेड़ते हैं तब वे देव उन शत्रों एवं पापियों को अपने से दू उसे पीडित करे तो शत्रु को नष्ट करने का उपाय भी जाने